कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है किंतु दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही रज्जु का अज्ञान आवरण अज्ञानजन्य सर्प मल और सर्प प्रतीत से होने वाले भय कंप आदि विक्षेप ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं उसी प्रकार आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान अज्ञानजन्य प्रपंच की प्रतीति और उससे होने वाले दुख की एक साथ ही निवृत्ति हो जाती है इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्मपदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अयोनियोगा दिवसमूपेणि तत्कार मृषा दृष्टम भ्रमस्व रथेशो अग्नि के संयोग से जैसे लोहा कुदाल आदि नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि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 निदयाखंडचिदिखी सस सदिश अहम् पद प्रत्यक्षिता प्रत्यक्ष सदानंद जो अहम पद की प्रती से लक्षित होता है वह नित्य आनंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय अखंड चैतन्य स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी से भिन्न और प्रत्यक्ष है एतम् प्रत्यक्यपोधदृष्ट ज्यावा सत्माखंड बोधम तेज्यो विमुक्त स्वयं शाम्य के विद्वान् इस प्रकार सत और असत का विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोधस्वरूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है समाधि निरूपण अज्ञान हृदय ग्रंथे समाधि विकल्प यदावैतात्मदर्शन अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नास तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है तमह मदिम कल्पना बुद्धिदोषा प्रभुति परमात्म निर्विशेषे प्रविति सर्व विकलो निलयनमुपगछे वस्तु तत्वृत्या अद्विती और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू मैं यह ऐसी कल्पना होती है और वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरीत होता है किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वह सबलीन हो जाता है शांतोदांत परम पर शांति समाधि कुर्यम कलयत यति स्वस्थ सर्वात्म सेना विद्यातिमृजनिताकल्पान ब्रह्मा कृत्या निवसती सुखम निष्क्रिय निर्विकल योगी पुरुष चित्त की शांति इंद्र निग्रह विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का धनी भाती ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंदपूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है समाशिताये प्रलाप्यभाषम श्रोत्राद चेत छमहम चिदात्मने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 कभी मुक्त नहीं हो सकते उपाद भेदा स्वयमे भेद्योपाध्य पोहे स्वयं केवल तस्माधे विलयाय विद्वान् वसे सदा कल्प साम उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे सती सको नरो जाति सद्भाव छेक निष्ठया कीतको भ्रमरम कल्पते एकाग्रचित्त से निरंतर सत्य स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते करते क्रीड़ा भ्रमर स्वरूप ही हो जाता है क्रिया क्रियांतरासक्तिम की धायन यथारृछति तथा योगी परमात्मत अध्यात्म समाजात तदयनिष्ठया जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते क्रीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है अति सूक्ष्म परमात्म तत्व न स्थूल दृष्ट प्रतिपत्म समाधिवृत्तव्ययतिशुद्ध बुद्धि में परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए अतिशुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म मृत्यु से जानना चाहिए यहाँ पुटपाकशो तत्वामल स्वात्म गुणम समीक्षते तथा मन सत्जस्तमो मनम ध्यान सत्यज तत्व जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक सी से सोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्वरज तम रूप मल को त्याग कर आत्मतत्व को प्राप्त कर लेता है निरंतर अभ्यास निरंतराभ्यासवसा तदिथम पक्व मनोब्रह्मण लीयते तदा समाधि सविकल वर्जित स्वस्थोदयानंद रसानुभावक जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है उस समय आद्युति ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है समाधि समस्त वासना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 बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वस्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है सुते सत गुणम विद्यान मननम मननादपे निधिध्या लक्षण गुण मनंत निर्विकल्पकम वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना सौ गुणा अच्छा है और मनन से भी लाख गुणा श्रेयस्कर निदिध्यासन आत्मभावना को अपने चित्त में स्थिर करना तथा निरुध्यासन से भी अनंत गुणा निर्विकल्प समाधि का महत्व है जिससे चित्त फिर आत्मस्वरूप से कभी चलायमान ही नहीं होता निर्विकल्पक समाधि न स्ुटम ब्रह्म तत्व अवगम्यते ध्रुवम नान्य चलते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 अज्ञानांधकार का ध्वंस करो योग से प्रथम द्वार निरोधो परिग्रह निराशा चरीशियालता वाणी को रोकना द्रव्य का संग्रह न करना लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना ये सब योग का पहला द्वार है एकद्रो परमे हेतुत संधी करण सवे निलसनांदरसानुभूतिरचला ब्राह्मे सदा योगिना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 प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोधी करना चाहिए बुद्धि साक्षिणी तूर्णात्मन निर्विकल विलाप्य परमां पर वाणी को मन में ले करो मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा तो बुद्धि साक्षी कुटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्याद्यादि रूपाधि ये ये तेह सम तदभावशोगि देह प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि इन उपाधियों में से जिस जिस के साथ योगी की चित्त वृत्ति का सहयोग होता है उसी उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है तन वृत् मुने सम्य सर्वोपरवण सुखम संदृश्य ते सदान सानुभव जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरती का आनंद स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद अनुभव की बाढ़ आने लगती है